no show talk kahe kabir deewana talks on the songs of kabir from the series mera mujh mein kuch nahi number 12 pehla prashn आप जब किन्हीं सूत्रों पर बोलते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं ऐसा क्यों स्वाभाविक है अर्जुन का प्रश्न हो कृष्ण का उत्तर हो तुम्हारा उससे क्या लेना देना बड़ा फासला है जिज्ञासा हो सकती है आत्मीयता नहीं हो सकती वो प्रश्न उत्तर शास्त्रीय हो गया जीवंत नारा जब तुम पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारा हृदय धड़कता है तुम उसमें मौजूद होते हो वो तुम्हारी जरूरत है तुम्हारी भूख तुम्हारी प्यास उसमें छिपी है। स्वभावतः तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक तृप्ति देता है वैसी ही तृप्ति अर्जुन को भी हुई होगी कृष्ण के उत्तर से तुम्हारा प्रश्न होता और कृष्ण उत्तर देते तो अर्जुन की भी तृप्ति ना होती अपना प्रश्न खोज लेना बहुत जरूरी है मुझे कोई भेद नहीं पड़ता क्योंकि मैं देखता हूं कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो कभी न कभी तुम्हारा भी बन जाएगा इसलिए सूत्रों पर भी बोलता हूं अन्यथा बोलूं ही नहीं आज तुम्हें भी पता न हो कि कल तुम्हारा प्रश्न क्या बन जाने वाला है लेकिन शास्त्रों का निर्माण ही इसलिए किया गया है वो बड़ी गहन खोजबीन से निर्मित हुए हैं वो खोजबून यह है कि जो व्यक्ति भी मार्ग पर चला है सत्य को खोजने आज नहीं कल अर्जुन के कृष्ण उसके मन में उठेंगे ही उन्हीं सार्वभूत प्रश्नों के उत्तर गीता में दिए या उन्हीं सार्वभूत प्रश्नों के उत्तर बाइबल में है कुरान में है जो हर खोजी को उठेंगे ही लेकिन फिर भी जब तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे वस्त्रों में और तुम्हारे शब्दों में आता है तो संवाद की संभावना बढ़ती है अन्यथा सब उधार मालूम पड़ता है वो तुम्हारे सिर पर से निकल जाता लगता है जैसे तुमसे कुछ लेना देना न था मैंने सुना है एक आदमी बहुत परेशान था उसका बेटा विवाह करने को राजी नहीं होता था बहुत समझाया बुझाया उम्र भी बीतने के करीब होने लगी बहुत आग्रह किया तो बमिश्किल वो राजी हुआ लेकिन उसने कैसी लड़की चुन ली पड़ोस में कि बाप राजी ना था उस लड़की से और बेटा जिद पकड़ गया कि अब शादी करूँगा तो इसी से नहीं तो नहीं करूँगा आप ही पीछे पड़े थे शादी करो शादी करो अब लड़की मैंने चुन ली तो आपको ऐतराज ऐतराज क्या है कारण बताओ लड़की सुंदर थी शिक्षित थी सुसंस्कृत थी और लड़के ने कहा अगर कारण नहीं बता सकते तो ये शादी की बात सदा के लिए भूल ही जाओ या कारण बता दो मजबूरी में बाप को कारण बताना पड़ा बाप ने कहा तू मानता नहीं तो, तो उससे कहता हूँ कि वो लड़की तेरी बहन है वो मुझसे ही पैदा हुई इसलिए उससे विवाह ठीक ना होगा बहुत धक्का लगा बेटे को बाप पर सारी श्रद्धा भी खो गई बड़ा आघात था एक घाव बन गया हृदय में किसी और से तो न कह सका लेकिन अपनी मां से तो कहा और मां बहुत प्रसन्न थी कि उसने लड़की चुन ली है और जल्दी ही विवाह होगा मां से उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है अब असंभव है माँ ने कहा तू बिल्कुल घबरा ही मत तू जा और शादी कर चिंता की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तू तेरे बाप से पैदा ही नहीं हुआ है न लड़की अपने बाप से पैदा हुई है न लड़का अपने बाप से पैदा हुआ है न प्रश्न तुम्हारा है न उत्तर तुम्हारे हृदय के पास पहुंच पाएगा सब उधार रह जाएगा इस प्रश्न और उत्तर का विवाह ना हो सकेगा संवाद न हो सकेगा मेल ना हो सकेगा इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रश्न मूल्यवान है या नहीं गहरे में सवाल यही है कि वो तुम्हारा है या नहीं किसी और ने गहरे से गहरा सवाल पूछा हो वो तुम्हारे लिए छिछला है क्योंकि गहराई तो तुम्हारे प्राणों से आती है किसी के पूछने से नहीं आती और तुमने छोटा सा सवाल पूछा हो दुनिया ना समझी का कहे लेकिन तुम्हारे प्राणों से आया है तुमने न मालूम कितने दिनों तक उसको अपने हृदय में संभाला है सोचा है गुना है सपनों में वो प्रश्न तुम्हारे गूंजा है तो तुमने उसे पाला पोसा है वो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हुआ है वो तुम्हारी संतान है उससे तुम्हारा एक संबंध है गहरा संबंध है उस प्रश्न के द्वारा तुम ही प्रकट हुए हो हु। इसलिए जब मैं उसे उत्तर देता हूं तब तुम्हारे कंठ में एक संतोष मालूम पड़ता है और प्राणों में एक तृप्त कुछ हल होता है कोई गांठ खुलती इसलिए दूसरा प्रश्न जब गुरु शिष्य की मौत ही है तो झटके से क्यों नहीं मार डालते हलाल क्यों करते है? कारण एक छोटी कहानी से को एक आदमी दांत के डॉक्टर के पास गया उसका दांत निकाला गया लेकिन उसने इतना शो गुल मचाया और इतनी हुआ लड़की कि बाकी मरीज जो आए थे वो सब भाग गए जब डॉक्टर ने उसको अपना बिल दिया तो वो बिल साधारण से आठ गुना ज्यादा था उस आदमी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो कभी सुना है एक दांत के निकालने का इतना पैसा ये तो आठ दस गुना ज्यादा मालूम पड़ता है उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं वो जो आठ मरीज भाग गए उनका पैसा कौन देगा तुम्हें एक झटके से तो मार डालू मगर और मरीज भाग जाएंगे ऐसे धीरे धीरे हलाल करना पड़ता और जैसे जैसे तुम तैयार होते हो वैसे वैसे ही मारे जा सकते हो क्योंकि मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है गुरु के पास जो मृत्यु घटित होती है वो तो परम घटना है वो तो परम जीवन का द्वार है उसकी तुम्हारी तैयारी भी तो होनी चाहिए वो कोई आत्महत्या थोड़ी है कि जिसने चाहा उसने कर ली आत्महत्या के लिए कोई गुणधर्म तो नहीं चाहिए कोई भी कूद पड़े पहाड़ से मर जाएगा पानी में गिर पड़े डूब जाए कुएं में गिर जाए मर जाएगा जहर खा ले आत्महत्या तो नहीं है गुरु के पास जो घटना घटती है वो तो परम मृत्यु है उसको तो हमने समाधि कहा है ये हमारा शब्द समाधि बड़ा बहुमूल्य है जब सन्यासी मरता है तो उसकी कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और जब कोई व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होता है तब भी उसको हम समाधि कहते हैं वो भी एक कब्र बन गई पुराना तो गया नहीं बचा नए का जन्म हुआ रात टूट गई सुबह हुई अब सुबह का रात से क्या लेना देना सुबह का सूरज और सुबह पक्षियों के गीत और आकाश में फैला किरणों का जाल इससे क्या संबंध है उस अंधेरी रात का जो अभी अभी थी रात तो मर गई रात में और दिन में कोई सिलसिला थोड़ी है रात और दिन किसी एक ही चीज का फैलाव थोड़ी मालूम होते हैं दोनों के बीच एक अंतराल है रात रात है, दिन दिन है जब ध्यान गहरा होगा तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारा जो कल तक था तुम्हारा अतीत वो ऐसे ही चला गया जैसे सुबह रात खो जाती और एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ एक नई आत्मा बिल्कुल कुंवारी और ताजी पैदा हुई जिससे तुम अपरिचित थे जिसे तुमने कभी जाना ही ना था ये द्वार भी है तुम्हारे भीतर ये तुमने कभी खोला ही ना था और इस द्वार के भीतर परमात्मा विराजमान है सिंहासन पर इसकी तुम्हें कभी बनक भी ना पड़ी थी तुम तो अपने घर के बाहर बाहर जी लिए थे तुम तो भीतर कभी आए ही न थे ये जो भीतर आया है ये बिल्कुल नया है मृत्यु का यही अर्थ है गुरु मृत्यु है इसका अर्थ है कि गुरु के पास तुम्हारा अतीत तुम्हारा जरा जीवन तुम्हारा पुराना मरेगा अभिनव का अलौकिक का अज्ञात का जन्म होगा ये आत्महत्या होती तो एक क्षण में भी हो जाती तैयार होना पड़ेगा यह मृत्यु तुम्हारी तैयारी से आएगी ये तो तुम्हें अहंकार को छोड़ने की क्षमता आएगी तभी हो सकती ये गुरु के हाथ में नहीं है कि वह तुम्हें हलाल कर दे या झटके से मार डाले धीरे दीर धीरे मारे या जल्दी मार डाले ये तुम्हारे हाथ में है अगर तुम राजी हो तो एक क्षण में भी गुरु मार डाल सकता है गुरु को क्या अड़चन तुम्हारी देर से ही देर होती लेकिन तुम राजी नहीं हो इसलिए गुरु तुम्हें लुभाता है समझाता है बुझाता है राजी करता है हजार बातें समझाता है जिनके बिना समझाए चल जाता लेकिन तब तुम भाग खड़े होते तब तुम डर जाते तब तुम भयभीत हो जाते क्योंकि तुम तो मृत्यु का अर्थ एक ही जानते हो मर जाना मिट जाना वो दूसरा अर्थ कि मृत्यु के बाद एक पुनरुज्जीवन है वो तो तुम्हें पता नहीं वो गुरु को पता होगा लेकिन उसका पता होना तुम्हारे काम नहीं आ सकता तुम तो उसके हाथ में छुरी देख के घबरा जाओगे तो वो छुरी छिपा के रखता है फूलों में ढांकता है शब्दों और सिद्धांतों में रखता है शास्त्रों में दबा देता है वो तुम्हें देखने नहीं देता वो तुम्हें उसी दिन देखने देगा जिस दिन तुम्हें इस बोध की थोड़ी सी भनक पड़नी शुरू हो जाएगी कि मरे बिना महाजीवन नहीं मिलता मिटे बिना परमात्मा होने का कोई उपाय नहीं खोना ही पाना है जिस दिन तुम राजी हो जाओगे जिससे सागर में नदी खोने को राजी हो जाती गिर जाती तो खोती थोड़ी है पूरा सागर उसका अपना हो जाता लेकिन उसके लिए तो नदी को भी बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है गंगोत्री से लेकर समुद्र तक आते आते गंगा को कितनी यात्रा करनी पड़ती अगर गंगोत्री पर ही सागर कहता कि सुन गिरजा मुझ में गंगा राजी नहीं हो सकती थी गंगा भी कहती अभी तो हुई भी नहीं ये तो गर्भपात हो जाएगा इस सागर से तो गंगा घबराती लेकिन सागर बड़ा दूर है उसका पता ही नहीं गंगा उसी को खोजती हुई अनंत यात्रा करती उसी गंगा के किनारे तीर्थ बनते चले जाते हैं हमने क्यों नदियों के किनारे तीर्थ बनाए हैं कारण क्योंकि नदियां सागर की तरफ जा रही खोने की तरफ जा रही मिटने की तरफ जा रही तीर्थ तो वही है जहां तुम्हें खोने का बोध मिले जहां शून्य होने की सामर्थ्य मिले इसलिए गंगा पर हमने तीर्थ बनाए वो गंगा जा रही सागर की तरफ शायद उसे भी पक्का पता ना हो तुम तो मेरे पास आ गए हो शायद तुम्हें भी ठीक ठीक पता ना हो तुम क्यों आ गए हो अनंत अनंत कारण ले आते हैं संयोग ले आते हैं जन्मों जन्मों की यात्रा ले आती है तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कल रात एक युवक ने संन्यास लिया वो मुझे जानता भी नहीं था एक सप्ताह पहले वो अफ्रीका से भारत आया भारत घूमने आया था मेरा तो उसे सपने में भी कोई ख्याल ना था लेकिन भारत आके उसको पता चला कि उसकी कोई पुरानी मित्र एक युवती यहां मेरी संन्यास तो सोचा एक दिन के लिए उससे मिल जाए उससे आठ वर्ष से मिला भी नहीं तो उसे मिलने आ गया उस युवती में अंतर देखे जैसा वो जानता था वैसी वो नहीं रही और जैसा उसने सोचा भी नहीं था कभी उसके जीवन में घटेगा उसके उसे झलक मिली वो रुक रहा तीन दिन के लिए ध्यान करने लगा फिर सात दिन के लिए रुक गया फिर कल संन्यास्त हो गया अब तो जैसे रुक ही गया वो कल मुझे कहने लगा कि आया था मैं भारत की यात्रा पर और क्या हो गया ये तो मैंने सोचा ही ना था मैंने उससे कहा कि यही है भारत की यात्रा तुझे भारत मिल गया उसे अपने जन्मों का पिछले जन्मों का कोई हिसाब भी तो पता नहीं कौन सी आकांक्षा उसे भारत ले आई है कौन से अनजाने सूत्रों से भारत ले आए क्यों आ गया है कैसे संयोग बनते चले गए और अब तो जीवन वही ना होगा अब वो कल कहने लगा मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा ये तो उसने कभी सोचा ही ना होगा कि मैं संन्यास्त हो जाऊंगा इसका मुझे भी कभी सपना ना था और मैं कभी ध्यान करूंगा इसका भी मुझे ख्याल न था और अब जो हो गया है इससे पीछे लौटने का उपाय नहीं जीवन तुम जैसा सोचते हो कि तुम्हारे जाने जाने चल रहा है ऐसा नहीं है तुम्हारे जाने जाने तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा चल रहा है जहां टिमटिमाती रोशनी अधिक हिस्सा तो अचेतन के अंधकार में दबा है तुम आ गए हो अब तुम्हें ख्याल भी नहीं है कि तुम मरने को आ गए हो मिटने को आ गए हो तुम शायद कुछ लेने को आए हो शिष्य और गुरु गुरु का गणित अलग अलग है शिष्य कुछ लेने आता है और गुरु से समझाता है देंगे बैठो और फिर छीन लेता है शिष्य आता है सुखी होने और गुरु जानता है जो भी सुखी होने आया है वो दुख से ना बच सकेगा इसलिए गुरु कहता है देंगे सुख समझाता है सुख है देता शांति शांति सुख से बड़ी अलग बात है शांति का अर्थ है जहां ना दुख रह जाता ना सुख लेकिन वही महासुख है निश्चित ही तुम्हें मैं चाहूं तो अभी मार डालू लेकिन उससे तुम्हारा पुनर्जन्म न होगा सिर्फ मैं अदालत के चक्कर में फंस जाऊंगा तुम नाहक मुझे उलझा दोगे तुम तो सुलझ ना पाओगे नहीं धीरे धीरे क्रमशः आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें राजी करना पड़ेगा जिस दिन तुम राजी हो जाओगे उसी दिन घटना घट गट जाएगी क्योंकि यह मृत्यु कोई शरीर की मृत्यु थोड़ी यह मृत्यु तो तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है और इस जगत में सबसे बड़ी कुशलता चाहिए अहंकार को मार डालने के लिए क्योंकि अहंकार बहुत कुशल है वह सब तरह से बच जाता है तुम उसे एक जगह से मारोगे वह दूसरी जगह खड़ा हो जाए तुम उसका एक सिर काटोगे नया सिर पैदा हो जाएगा रावण की हमने कथा लिखी है एक उसके दस सिर एक काटो प्रतिक्षण दूसरा पैदा होता चला जाता है उसे मारना मुश्किल है रावण की कथा अहंकार की कथा है अहंकार को मारना बहुत मुश्किल है तुम इधर काटते हो उधर से खड़ा हो जाता है इधर मारते हो वहाँ बन जाता है लेकिन वो अपने को बचाया जाता बड़ी सूक्ष्म उसकी गति थी उसे मारने के लिए बड़ा होश चाहिए इतना होश कि तुम्हारे भीतर के घर में कहीं भी कोई अंधेरा कोना ना रह जाए जहाँ वो खड़ा हो जाए और बच जाए जिस दिन तुम्हारे भीतर का दिया पूरा जलता है रोशन होते हो तुम कहीं कोई अंधेरा नहीं होता उसी दिन अहंकार मर पाता जिस दिन गुरु देखता है कि अब घटना घट गट गई उसी दिन वो कह देता छोड़ दो फेंक दो अब इस कचरे को मत ढो और तब एक बूँद खून भी नहीं गिरता और तुम मर जाते हो अगर एक बूंद खून भी गिर जाए तो गुरु गुरु न था सिखड़ ही रहा होगा गुरु की गुरुता यही है कि एक बूंद खून न गिरे और तुम मर जाओ जरा सी चोट न लगे और सब विसर्जित हो जाए गंगा सागर में गिर जाए कहीं शोरगुल ना हो तुमने कभी पक्षियों को परतौल के आकाश में उड़ते देखा कहीं कुछ पता भी नहीं चलता जरा सा पंख खुल जाते हैं और पक्षी आकाश में उड़ जाता तुमने कभी चीलों को तिरते देखा आकाश में कि पंख भी नहीं हिलते ठीक ऐसी ही जीवन दशा है जहां जरा सा भी शोरगुल नहीं होता एक बूंद खून नहीं गिरता जरा सी चोट नहीं लगती और सब सुलझ जाता है सब सारी गांठें खुज जाती तुम निर्ग्रंथ हो जाते हो गुरु के पास जो मृत्यु घटित होती है वो महाजीवन है उसके लिए तैयार होना जरूरी है तुम्हारा इतने कहने से कि तुम मरने को तैयार हो काफ़ी नहीं है तुम्हें जीने के लिए तैयार होना जरूरी है और मैं तुमसे जो आखिरी बात इस संबंध में कहना चाहूँगा वो ये दुनिया में बहुत लोग हैं जो मरने को तैयार है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जीने को तैयार हैं। अगर तुम्हें चाहिए हो मरने के लिए लोग तो बहुत मिल जाते हैं शहीद होने के लिए बहुत पागल तैयार हिंदू धर्म खतरे में बहुत से ना समझ मरने को तैयार हो जाएंगे इस्लाम खतरे में बहुत से ना समझ कूद के मर जाएंगे भारत पर हमला हो जाए पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए चीन से हो जाए मरने को लोग तैयार मरना तो बिल्कुल आसान मालूम पड़ता है क्यों क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने दुख से भरा है इस दुख में तुम जी ही नहीं पा रहे हो इसलिए तुम कोई भी बहाना खोज के मरने के लिए तैयार हो जाते जरा सी बात हो जाती दिवाला निकल गया क्या हुआ है दिवाला निकल जाने में जो रकम के आंकड़े तुम्हारे नाम लिखे थे बैंक में अब नहीं लिखे जो कागज के टुकड़े तुम्हारी तिजोड़ी में थे अब नहीं दिवाला निकल गया जान खोने को तैयार कून पड़े बड़े मकान से आग लगा ली पत्नी मर गई मरने को तैयार जिसके जीने से कभी कोई रस न पाया था उसके लिए मरने को तैयार बच्चा मर गया जिस बच्चे के चेहरे को देखने की तुम्हें कभी फुर्सत न मिली थी उसके लिए मरने को तैयार ऐसा लगता तुम बहाने ही खोज रहे हो कि कोई बहाना मिल जाए कि हम मर जाए जीना तो बोझ नहीं असली शहीद में उन्हें कहता हूँ जो जीने की हिम्मत रखते मरते तो कायर है चाहे वो शहीदी की बाना ओढ़ लें शहीदों के कपड़े ओढ़ ओढ़ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्र धर्म हजार तरह के पागलपन हैं जिनके लिए आदमी मर सकता है जीना असली सवाल है जीना कठिन है और जो आदमी जी सकता है वही परमात्मा तक तो पहुँचता है इसलिए गुरु को जो हम मृत्यु कहते हैं वो सिर्फ इस अर्थ में कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे मरोगे तुम मरोगे नहीं वस्तुतः तो तुम और भी पुनरुज्जीवित हो जाओगे तुम क्षुद्र की तरह मरोगे विराट की तरह हो जाओगे तो गुरु मृत्यु भी है और जन्म भी अंधकार की मृत्यु और प्रकाश का जन्म लेकिन अंधकार तभी मिट सकता है जब प्रकाश के जलने की घड़ी करीब आ जाए और तो अंधकार के मिटाने का कोई उपाय नहीं तो तुम जल्दी मत करो तुम्हारा मन बड़ा बेचैन है और जल्दी चाहता है सब चीज़ें जल्दी हो जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समय मांगती हैं और जितनी बड़ी चीज़ें हैं उतना ही ज़्यादा समय मांगती हैं अगर तुम्हें मौसमी फूल लगाने हैं तो आज वो दो तीन चार सप्ताह में फूल आने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर तुम्हें ऐसे वृक्ष लगाने हैं जो हजारों साल तक रहे और जिनके नीचे लाखों लोगों को विश्राम और छाया मिले तो तीन सप्ताह में आने वाले नहीं तो वक्त लगेगा तो हो सकता है तुम्हें पूरा जीवन लगा देना पड़े तब ऐसे वृक्ष तुम पैदा कर पाओ अमेरिका के जंगलों में ऐसे वृक्ष हैं जिनकी उम्र पांच साल है पाँच हजार साल जो वृक्ष जीता है उसको एक आदमी अपने जीवन में एक जीवन में नहीं लगा पाता उसको लगाने के लिए अनेक लोगों के अनेक जीवन लग जाते हैं तुम जिस वृक्ष की खोज में हो आत्मा का परमात्मा का मोक्ष का वो कोई तुम जल्दी में ना लगा पाओगे इधर तुमने चाहा उधर लग गया ऐसा ना होगा वो कोई कल्पना का वृक्ष नहीं है वो कोई कल्प वृक्ष नहीं कि तुमने चाहा और हो गया तुम्हें बड़ी साधना से गुजरना पड़ेगा निखरना पड़ेगा शुद्ध होना पड़ेगा जिस दिन तुम परम रूप में आ जाओगे उसी उसिक्षण वो घड़ी घटेगी उसी शिक्षण मिलन होगा उसी शिक्षण परमात्मा का बीज तुम्हारे भीतर पड़ता है तुम मर जाते हो और परमात्मा हो जाता तीसरा प्रश्न आपने कहा कि शिक्षक देता है ज्ञान और गुरु देता है ध्यान ध्यान देने का क्या अर्थ है ज्ञान और ध्यान बड़े संयुक्त हैं ज्ञान का अर्थ है जानकारी और जानकारी से भरा हुआ चित्त और ध्यान का अर्थ है जानकारी से सुनिश्चित जिसे कमरे में फर्नीचर भरा है यह ज्ञान की अवस्था फिर फर्नीचर कमरे के बाहर निकाल दिया कमरा बिल्कुल खाली ये ध्यान की अवस्था ध्यान उसी का अभाव है ज्ञान जिसका भाव है ज्ञान में जो कूड़ा करकट तुम इकट्ठा कर लेते हो शब्द सिद्धांत शास्त्र ध्यान में वो सब छोड़ देने होते हैं शिक्षक देता है ज्ञान और गुरु देता है ध्यान इसका अर्थ हुआ कि शिक्षक जो देता है गुरु वो छीन लेता है तो तुमने जो भी सीखा है जीवन के विद्यालय में जो भी अनुभव जो भी ज्ञान तुमने अर्जित किया है विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और शिक्षकों से शास्त्रों सिद्धांतों से, से तुमने जो जो संग्रहित किया है गुरु सब छीन लेगा वो सब में माचिस लगा देगा वो सब सबको जला देगा वो तुम्हारे मन के पूरे फर्नीचर से तुम्हारा तुम्हें खाली कर देना चाहता है उस खालीपन में तुम्हें पहली बार अपने विस्तार का पता चलता है उस खालीपन में तुम्हें पहली दफे शांति की किरण उतरती मालूम होती उस खालीपन में तुम्हें पता चलता है कि अहंकार नहीं परमात्मा है तुम नहीं हो वह ओम तत्सत का बोध उसी क्षण में होता है तो ध्यान और ज्ञान की प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं ध्यान भूलने का नाम है खाली होने का नाम है जैसे स्लेट पर बच्चे ने कुछ लिखा है और फिर पहुंच डाला है ऐसे संसार ने जो जो तुम्हारे मन पर लिख दिया है उसे पहुंच डालने का नाम ध्यान है ध्यान केवल वे ही लोग उपलब्ध हो सकते हैं जो ज्ञान से बहुत परेशान हो गए अगर तुम अभी ज्ञान से परेशान नहीं हुए तो तुम ध्यान को उपलब्ध ना हो सकोगे और जहाँ ध्यान की वर्षा हो रही होगी वहां से भी तुम कुछ सीख के लौट आओगे ऐसा हुआ कि 1950 में एक किताब मेरे हाथ आई एक जैन साध्वी ने योग शास्त्र पर एक किताब लिखी थी जैनों में एक अद्भुत योगी हुआ हेमचंदाचार्य तो हेमचंद्र के सूत्रों पर उसने वो किताब आधारित की थी हेमचंद्र के सूत्र बड़े अनूठे जैसे पतंजलि के सूत्र अनूठे ऐसे हेमचंद्र के पतंजलि की कोटि का आदमी है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र के सूत्रों से संबंध जोड़ के उस महिला ने किताब लिखी किताब उसने बड़ी बढ़िया लिखी थी लेकिन मैं बड़ी उलझन में पड़ा, क्योंकि सब ठीक था लेकिन कुछ कुछ गलत था जो कि नहीं हो सकता अगर उसने अनुभव से लिखा ध्यान का उसे अनुभव हो तो जो भूलें उसने की थी वो नहीं हो सकती परेशानी मेरी ये थी कि जो भी उसने लिखा था वो बहुत साफ सुथरा और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनुभव से लिखा हो लेकिन कुछ भूलें भी थीं जो बताती थी कि अनुभव वाला आदमी वो भूलें नहीं कर सकता खैर बात आई गई हो गई मैं उस किताब को भूल गया कोई पंद्रह साल बाद 1965 में मैं राजस्थान के दौरे पर था एक गाँव में वो साध मुझे मिलने आई नाम मुझे कुछ पहचाना हुआ मालूम पड़ा तो मैंने उससे पूछा कि क्या हेमचंद्र के ऊपर योग शास्त्र तुम्हें लिखा उसने कहा मैंने ही लिखा तो मैंने उससे पूछा तुम मेरे पास किस लिए आई हो उसने कहा ध्यान सीखने आई हो तुमने तो ध्यान और योग पर इतनी अच्छी किताब लिखी उसने वो बस शास्त्र को पढ़ के लिखी जानकारी मुझे कुछ भी नहीं अपनी जानकारी नहीं खुद नहीं जाना है और अब मैं उस किताब को लिख के बड़ी मुश्किल में पड़ गई लोग मेरे पास पूछने आते और मैं उनको बताती हूँ कि कैसे ध्यान करो अब ये तो आपसे मैं निजी एकांत में कह रही हूं कि मुझे ध्यान का आभासा भी नहीं आता आप मुझे सिखाएं ये चल रहा है बहुत जोर से चल रहा है सदा से चलता रहा है एक अर्थों अगर ज्ञान की जानकारी से अभी तृप्ति ना हो गई हो तो जहां ध्यान की वर्षा हो रही है वहां भी तुम ध्यान के संबंध में कुछ सीख के लौट जाओगे ध्यान न सीख पाओगे क्योंकि ध्यान के संबंध में जानना ध्यान जानना नहीं है ध्यान जानना तो एक बड़ी क्रांति है। ध्यान जानने का तो अर्थ है तुम्हारा आमूल रूपांतरण वो तो एक अनुभव है महा है उस अनुभव में तो जानकारी बिल्कुल जल जाती है तुम ही बचते हो खालिश सोना ही बचता है कूड़ा करकट -कर जल जाता है गुरु देता है ध्यान इसका अर्थ है कि गुरु छीन लेता है ज्ञान और जहां तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुमसे ज्ञान छीनता हो वहां हिम्मत करके रुक जाना क्योंकि वहां से भागने का मन होगा क्योंकि यहां हम तो कुछ लेने आए थे उल्टा और गवाने लगे आदमी लेने के लिए घूम रहा है कहीं से भी कुछ मिल जाए तो थोड़ा और अपनी संपत्ति बढ़ा ले अपनी तिजोरी में थोड़ी जानकारी और रख ले थोड़ा और पंडित हो जाए एक जर्मन खोजी रमन के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके चरणों में आया हूं कुछ सीखने आप मुझे सिखाएं रमन ने कहा तुम गलत जगह आ गए अगर सीखना है तो कहीं और जाओ अगर भूलना है तो हम रमन के वचन हैं इफ यू हैव कम टू लर्न देन यू हैव कम टू द रोंग पर्सन इफ यू आर रेडी टू अनलर्न देन आई एम रेडी टू हेल्प यू अनलर्न अगर अन सीखने को राजी हो अगर सीखने को आए हो कहीं और खोजो कोई शिक्षक अगर अन सीखना करने आए हो सीख चुके बहुत थक गए अब इस कचरे से छुटकारा पाना है तो गुरु राजी है जो तुमने जाना है अब तक उसके भूल जाने का नाम है अब ये बड़े मजे की बात है जिस दिन तुमने जो जो जाना है उसे तुम बिल्कुल विस्मरण कर दोगे उस दिन तुम्हें आत्मस्मरण आएगा क्योंकि वो जो तुमने जाना है उसी के कारण तुम्हें अपना पता नहीं चल पा रहा है तुम्हारे और तुम्हारे जानने के बीच में तुम्हारी जानकारी की दीवाल खड़ी हो गई अगर तुम्हें स्वयं को जानना है तो और सब जानने के वस्त्र उतार के रख दो स्वयं का जानना तभी घटता है जब और कोई जानने का भीतर उपद्रव नहीं रह जाता सब जानना शून्य हो जाता तब आती है आत्मस्मृति कबीर उसको सुरति कहते हैं तब होता है आत्मस्मरण तब आदमी स्विवेक से भर जाता है आत्मज्ञान से आत्मज्ञान कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वो तो तुम हो ही तुम्हारी जानकारियों के पर्दे जरा हट जाए थोड़ा तुम घूंघट के पट खोलो तो दुल्हन तो भीतर छिपी है वो तुम ही हो लेकिन घूंघट के पट बहुत ज्यादा घने हो गए हैं तुम घूंघट कपट डाले हुए दर्पण के सामने खड़े हो कुछ दिखाई नहीं पड़ता जरा घूंघट कपट खोलो तुम्हें अपनी छवि दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगी ये सारा अस्तित्व दर्पण है जिस दिन तुम्हारी आंख पर घूंघट नहीं होता उस दिन तुम्हें अपनी छवि सब जगह दिखाई पड़ने लगती है चांद तारे तुम्ही को गुंजाते पक्षी तुम्हारा ही गीत गाते झरने तुम्हारा ही कलकलनात करते हैं फूल तुम्ही को खिलाते तुम ही इस अस्तित्व में फूले फूले समाये हुए होते हो लेकिन एक शर्त अनिवार्य है कि सब जानकारी हटा के रख दी जाए सत्य तक जाना हो तो निर्वस्त्र जाना होगा सत्य तक जाना हो तो जानने के सारे वस्त्र छोड़ देने होंगे सत्य तक कोई नग्न होकर शून्य होकर ही पहुंचता है शून्यता यानी ध्यान चौथा प्रश्न आपने कहा कि गुरु सिखाता नहीं मिटाता है लेकिन आप तो प्रतिदिन बोल बोलकर हमें सिखाते ही चले जाते हैं आपके सतत बोलने में मिटाने की कौन सी प्रक्रिया छिपी मेरे बोलने से दोनों बातें हो सकती हैं अगर तुम कुछ सीखने आए हो तुम सीख के लौट जाओगे अगर तुम कुछ भूलने आए हो तुम भूल के रुक जाओगे मेरे बोलने से तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि क्या तुम करोगे जो पंडित ढंग के लोग हैं वो भी यहां मौजूद हैं। वो मेरी बातों को कंठस्थ कर लेंगे वो तोते हो जाएंगे वो तोते होकर लौट जाएंगे वो जाकर जो उन्होंने सीख लिया दूसरों को सिखाने लगेंगे वो चुग गए वो मेरे पास आए ही नहीं जो वो लेके गए ये तो कहीं और भी ले सकते थे वो पानी इस कुए का पानी ही न था वो प्यासे ही लौट गए या कुए की तस्वीर लेके लौट गए या कुए पर जो पीने वालों की भीड़ थी उनकी बातचीत सुनकर लौट गए या कुए से जो तृप्त हो गए थे उनकी तृप्ति की बात सुन के इकट्ठा करके लौट गए लेकिन उन्होंने खुद को का पानी नहीं पिया पानी के संबंध में जान के लौट गए पंडित हो जाएंगे लेकिन जो भूलने आए हैं मेरा रोज का सुनना उनके ज्ञान को काटता चला जाएगा मैं बोलता हूं तुम्हें सिखाने को नहीं तुम्हें बुलाने को ही और अगर तुम मुझे गौर से सुनोगे तो जल्दी ही तुम पाओगे सब मैंने काट डाला इसलिए तो तुम्हें इतने विरोधाभास मुझ में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आज मैं कुछ कहूंगा कल मैंने कुछ कहा था परसों कुछ और कहूंगा अगर तुम मुझे सुनते ही रहे तो मैं इतना विरोधाभासी हूं इतना कंट्रोडिक्टी हूं कि तुम कुछ भी ना पकड़ पाओगे तुम्हारे हाथ से सब छूट जाएगा अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो तुम्हारे हाथ से सब छूट जाएगा अगर मुझे तुम्हें कुछ सिखाना होता तो मैं विरोधाभासी नहीं हो सकता था फिर तो मुझे संगत होना चाहिए ताकि मैं रोज रोज तुम्हें सिखाता जाऊं और रोज रोज मकान बनता जाए ज्ञान का तुम्हारे भीतर मेरा काम ऐसा है कि आज मैं एक ईट रखता हूं कल खींच लेता हूं मकान में कभी बनने ना दूंगा तुम अगर मुझे सुनते ही रहोगे तो और तुमसे कोई किसी दिन पूछेगा कि मैंने क्या सिखाया तो तुम मौन खड़े रह जाओगे तुम कहोगे कहना मुश्किल क्योंकि मैंने जो भी सिखाया जल्दी ही उसे मिटा भी दिया मैंने लकीर खींची और मिटाई इसके पहले कि तुम पकड़ लेते मैं मिटा देता हूं अंततः तो तुम खाली मेरे पास खाली रह जाओगे तुम पर निर्भर है और ऐसा कुछ मेरे पास हो रहा है ऐसा नहीं ऐसा सदा होता रहा महावीर बुद्ध जो बोले उसमें से कुछ तो ध्यान को उपलब्ध हो गए सुनने वाले कुछ पांडित्य को उपलब्ध हो गए जो पांडित्य को उपलब्ध हो गए उन्होंने ही जैन धर्म बनाया क्योंकि जो ध्यान को उपलब्ध हो गए वो कहां फिक्र करते हैं जिसने रस पी लिया मगन हो गया वो कहा फिक्र करता है संप्रदाय खड़े करने की धर्म खड़े करने की बात खत्म हो गई कबीर ने कहा मन जब मगन भया तब क्यों बोले ठिकिरी छोड़ दी उन्होंने लेकिन जो पंडित थे उन्होंने शब्द शब्द संग्रहित कर लिया अभी बड़े मजे की बात है कि महावीर के जो 11 गणधर है वो 11 ही ब्राह्मण पंडित हैं खुद महावीर छत्री है खुद महावीर की सारी चिंतना और देशना वेदों के विपरीत है लेकिन महावीर के जो 11 जिन्होंने महावीर के धर्म को स्थापित किया जैन धर्म का निर्माण किया वो 11 ही ब्राह्मण पंडित है ये बड़े आश्चर्य की बात है बुद्ध छत्री है लेकिन जिन्होंने बुद्ध धर्म बनाया वो सब ब्राह्मण पंडित थे तुम जरा गौर करो कृष्ण छत्री हैं राम छत्री हैं लेकिन राम और कृष्ण का धर्म जिन्होंने खड़ा किया वो सब ब्राह्मण पंडित है पंडित शब्दों को संग्रहित करता है उन पर भवन निर्मित करता है ज्ञानी से तो धर्म का जन्म होता है पंडित संप्रदाय बनाता है तुम में से भी कुछ मेरी बातों को सुनकर संग्रह इकट्ठा करेंगे हालांकि मैं सब तरह की अड़चन पैदा कर रहा हूं कि वो तुम कर न पाओगे और तुम करोगे तो लोग तुम्हें मुश्किल में डालेंगे क्योंकि मैं इतनी विरोधी बातें कह रहा हूं कि कोई पंडित समर्थ नहीं हो सकता समझाने में कि इन विरोधी बातों में क्या संबंध है महावीर की बातों में विरोध नहीं है महावीर की वाणी एक संगति से भरी पंडित उसे समझा सकता है बुद्ध की वाणी में विरोध नहीं उसमें एक संगति है जान के मेरी वाणी में मैंने संगति नहीं रखी क्योंकि उसी से संप्रदाय पैदा होता है तो मेरे पास से जो पंडित है वो भला पंडित होकर लौट जा खुद कोई नुकसान पहुंचा सकता है किसी और को नहीं तुम पर निर्भर है मैं रोज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे मन को खाली कर दूं। मेरा बोलना तुम्हें कुछ देने को नहीं मेरा बोलना ऐसे ही जैसे रोज़ सुबह हम घर में बुहारी लगाते सफाई के लिए तुम 24 घंटे में इकट्ठा कर लेते हो रोज़ सुबह मैं फिर बुहारी लगाता हूँ थोड़ी सफाई हो जाए पांचवा प्रश्न आपने कहा कि सदगुरु जानते हैं कि कब शिष्य को क्या कहा जाए और शिष्य की ज़रूरत और स्थिति के अनुसार उसे मार्ग निर्देशन दिया करते हैं शिष्य को बताने और मांगने और पूछने की जरूरत नहीं मुझे अनेक बार आपके मार्ग निर्देशन का अभाव प्रतीत होता है और आपके पास दर्शन में आने का मन भी होता है लेकिन उपरोक्त कथन में भी आस्था होने के कारण मैं धैर्य और प्रतीक्षा का सूत्र अपना लिया करता हूँ ये आस्था पक्की न होगी नहीं तो ये प्रश्न कैसे उठता है अगर यह आस्था पक्की है कि गुरु जब जरूरत होगी बुला लेगा जब जरूरत होगी कहेगा जो जरूरत होगी वो निर्देश दे देगा तो फिर अभाव कैसे पता चलता है और फिर साथ में आस्था का क्या अर्थ रह जाता है ये आस्था बड़ी नपुंसक है ये झूठी है कुछ कारण और होगा ना आने का अहंकार कारण होगा कि कैसे जाएं पूछने मैं और जाऊं पूछने कि मार्गदर्शन चाहिए कठिनाई होती पूछने में पता चलता है कि तुम्हें पता नहीं तो आदमी पूछने से बचना चाहता है उस कारण रुक रहे हो लेकिन अगर आस्था पक्की है और आस्था कच्ची होती नहीं आस्था का मतलब ही पक्का होना होता कच्ची आस्था का क्या मतलब कोई मतलब ही नहीं होता कच्ची आस्था का आस्था यानी आस्था फिर यह सवाल कैसे उठेगा फिर प्रतीक्षा करने में और धैर्य रखने में कठिनाई क्या आएगी फिर एक जन्म भी गुरु ने बुलाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कभी ना बुलाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हो सकता है ना बुलाना ही उसका निर्देश हो हो सकता है धैर्य रखो अनंत धैर्य रखो यही उसकी व्यवस्था हो तुम्हारे लिए लेकिन हमारा मन बड़ा दुविधा में रहता है सदा ना तो आस्था पूरी रहती ना संदेह पूरा रहता ना घर के ना गांठ के मन की अवस्था बिल्कुल धोबी के गधे की है न घर का न गांठ का संदेह भी होता है वो भी पूरा नहीं नहीं तो पूछने आ जाओ फिर रुको मत आस्था है वो भी अधूरी लंगड़ी है रुकते हो तो पूरे ही रुक जाओ पूछते हो तो पूरा ही पूछ लो या तो धैर्य रख लो पूरा धैर्य या फिर अधैरी कर लो पूरा अधैर्य ध्यान रखना पूरे से मुक्ति होती है पूरा संदेह भी बेहतर है अधूरी श्रद्धा से पूरी नास्तिकता बेहतर है आधी आस्तिकता से पूरा तनाव पूरी अशांति बेहतर है आधी शांति और विश्राम से क्योंकि पूरे से क्रांति घटित होती है जहां पूरा हो जाता है वहां से पार जाना ही पड़ेगा वहां से ऊपर उठना ही पड़ेगा पूरे का अर्थ ही यह होता है कि अब इसमें और कोई गति के लिए सुविधा ना रही अब कुछ करना ही पड़ेगा आखिरी पड़ाव आ गया आधे आधे लोग मरते व्यर्थी मरते और व्यर्थी जीते एक में से कुछ तय कर लो अपने मन की ठीक जांच करो अगर ऐसा लगता हो कि धैर्य करना मुश्किल है तो पूछने चले आओ अगर ऐसा लगता हो कि धैर्य संभव है आस्थापूर्ण है तो फिर यह प्रश्न भी मत पूछो इसलिए मैंने सूचना दी है कि हर व्यक्ति अपने प्रश्न अपना नाम भी लिखे कुछ लोग प्रश्न में नाम नहीं लिखते उसमें भी अहंकार को बचाने की कोशिश करते कि मुझे यह पता ना चल जाए कि प्रश्न किसका है ऐसे तुम अपने अहंकार को बचा बचा के कहां पहुंच पाओगे प्रश्न है तो है उसे पूछना है और हल करना है और उसके पार जाना है ये तो ऐसे ही होगा कि जैसे कोई चिकित्सक से अपनी बीमारी छिपाए चिकित्सक को तो बीमारी बता ही देनी पड़ेगी नहीं तो निदान ही ना हो पाएगा और तब बिना निदान की दी गई औषधि और नुकसान करेगी इससे बिना औषधि के रह जाते वो अच्छा था गलत औषधि मिल जाएगी तो भयंकर हानि होगी क्योंकि सभी औषधियां जहर हैं वो ठीक बीमारी हो तो जहर काम का हो जाता है ठीक बीमारी पे न लगे तो जहर नुकसान का हो जाता है तो गुरु के पास होने का अर्थ अग्नि के पास वहां थोड़ा सोच समझ के साफ सुथरा होकर रहना रहना हो तो ही रहना नहीं तो भाग जाना प्रश्न पूछना हो तो ईमानदारी से प्रश्न कर लेना श्रद्धा करनी हो तो ईमानदारी से श्रद्धा कर लेना और साफ होना एकदम जरूरी है बटा बटा होना तुम्हें कहीं ना ले जाएगा तुम ऐसे ही त्रिसंकु की भांति लटके रह जाओ प्रश्न आशा से आकाश टंगा है क्या आशा छोड़ देने से आकाश गिरना जाएगा आकाश ना गिरेगा आशा ही गिरेगी कोई आकाश आशा से टंगा भी नहीं लेकिन आदमी इसी तरह सोचता है जैसे तुमने उस छिपकली के संबंध में सुना हो कि छिपकलियों में कहीं कोई विवाह था और एक महल की छिपकली को भी निमंत्रण मिला निश्चित ही सबसे पहले मिला क्योंकि वो महल में रहती थी उसने कहा मैं आना ना सकूँगी क्योंकि अगर मैं आ गई तो छप्पर गिर जाएगा महल का मैं ही तो संभाले रहती हूँ छिपकली सोचती है कि महल के छप्पर को संभाले हुए अगर चली गई महल गिर जाएगा तुमने उस बूढ़ी की कहानी सुनी जो सोचती थी कि उसका मुर्गा बाग देता है इसलिए सुबह सूरज उगता है लेकिन गाँव के लोग हंसते थे उसका तर्क भी ठीक था क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था जब भी मुर्गा बांग देता तभी सूरज उगता था गाँव के लोग हंसते थे कि बूढ़ी तू पागल हो गई एक दिन वो नाराज़ होकर अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई। और उसने कहा कि अब रोगे अब भटकोगे अब खोजोगे मुझे और तड़फोगे पछताओगे कि क्या गंवा दिया आप कभी सूरज न उगेगा मुर्गा में लिए जा रहे और दूसरे गांव में जब मुर्गे ने बांग दी तो वहां सूरज निकला उसने कहा अब रो रहे होंगे ना समझ सूरज यहां निकला जहां मुर्गा है वहां सूरज है आशा से कुछ भी नहीं टंगा है आशा ही तुम्हें भटका रही है फांसी लगी है आशा से ही इसे थोड़ा समझो आशा के कारण ही तुम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते एक आदमी दस हजार रुपये कमा लेता है सोचता था पहले कि दस हजार हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा फिर दस हजार हो गए कुछ ठीक नहीं हुआ आशा कहती कि दस लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए वो बिल्कुल भूल ही जाता है कि यही आशा है पहले कहती थी दस हजार हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा इसकी पहले मान के चले कुछ ठीक ना हुआ अब भी ये आशा कहती दस लाख हो जाए तो सब ठीक हो जाए फिर दस लाख भी हो जाते फिर भी कुछ ठीक नहीं होता बल्कि जो ठीक था वो भी गड़बड़ हो जाता है आशा आप भी कहती है कि दस लाख में क्या होगा ये भी कोई संपत्ति दस करोड़ ऐसे आशा से आकाश टंगा है आकाश क्या है ये भ्रांति ब्रह्म मृग मरीछ का सपने टंगे आदमी दौड़ता चला जाता है आशा अनुभव को पराजित कर देती है और तुम्हें कुछ सीखने नहीं देती एक स्त्री से तुम्हारा प्रेम होता है या एक पुरुष से प्रेम होता है बड़ी आशा से उमंग से भरे बैंड बाजे बजाके शुरुआत करते हो बड़े फूल बिछाके बड़े सुगंध छिड़क के यात्रा शुरू होती जल्दी ही सब दुर्गंध हो जाता जल्दी ही सब कलह हो जाती विषाद हो जाता दुख हो जाता है आशा फिर भी छोड़ती नहीं पीछा वो कहती स्त्री गलत ये पुरुष गलत दूसरी स्त्री अगर पड़ोस की स्त्री मिल जाती तो सब ठीक हो जाता मैंने चुनाव में भूल की तो पश्चिम में उन्होंने चुनाव की सुविधा बना ली ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 बार जीवन में तलाक दिए और अभी भी आशा कर रहे हैं कि ग्यारहवीं पत्नी से सब ठीक हो जाएगा या ग्यारहवीं पति से सब ठीक हो जाएगा अनुभव पर जीत हो जाती है आशा की आशा के कारण ही अनुभव से तुम कुछ निचोड़ नहीं पाते सार तुम्हारा जीवन नहीं बदल पाता फिर तुम वही भूल करते हो फिर वही भूल करते हो और आशा कहे चली जाती कि इस बार हो गई कोई बात नहीं अगली बार सब ठीक हो जाने वाला आशा भटकाती है संभाले नहीं है अगर तुम्हारे जीवन में से आशा हट जाए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम निराश हो जाओ इसे थोड़ा समझ लेना क्योंकि निराशा भी आशा का ही निषेधात्मक रूप है वो भी आशा ही है हारी हुई वो भी आशा का ही पराजित रूप है लेकिन है आशा ही जब तुम एक आदमी को देखते हो बिल्कुल निराश होकर बैठा है तो क्या हुआ है ये कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो गया आशा अभी भी है लेकिन पस्त हो गया अब दौड़ने की हिम्मत छूट गई आशा तो अभी भी है अगर ताकत होती शरीर में अगर धन पास होता अगर सुविधा होती अगर मौका मिल जाता अवसर बन जाता भाग्य भगवान अगर साथ दे देता तो करके कुछ दिखा देते अभी भी आशा तो जगी ही है भीतर लेकिन बाहर थक गया और हार गया टूट गया इसलिए निराश है निराश के भीतर आशा का दिया तो जलता ही रहता है सिर्फ चारों तरफ से अंधेरा गिर जाता है आशा से मुक्त का अर्थ होता है आशा निराशा दोनों से मुक्त ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में जीता ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो अनुभव को खुली आंख से देखता है आशा के माध्यम से नहीं और जो जीवन की सच्चाई को उसके रूखे सुखपन में पहचानता है आशा की आर्द्रता के माध्यम से नहीं जो वासना तृष्णा कामना के सपने लगाकर जीवन के सत्यों को नहीं देखता उगाड़ के नग्न सत्यों को देखता है न तो वो आशावान है न निराशावान है आशा निराशा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं उसने वो सिक्का ही फेंक दिया अब वो यथार्थ में जीता है और जो यथार्थ में जीता है वही रोज़ रोज़ यथार्थ होता चला जाता है जीवन रोज़ रोज, -रोज सत्य के करीब आने लगता है सत्य में जीने की क्षमता बड़ा साहस है आशा तो कोई भी कर लेता है कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी पहलवान होने की आशा करता है गरीब से गरीब सम्राट होने की आशा करता है भोगी से भोगी त्यागी होने की आशा करता है आशा में तो कोई अड़चन ही नहीं आशा तो कोई भी कर सकता आशा तो मुफ्त मिलती इसलिए मैं कहता हूं आशा के अतिरिक्त इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता सत्य तो मिलता ही नहीं बस आशा मिलती कोरी आशा मैंने सुनी है एक बहुत पुरानी कहानी है एक आदमी ने परमात्मा की बड़ी प्रार्थना पूजा की परमात्मा प्रसन्न हुआ और जिस संख को बजा के वह पूजा करता था परमात्मा ने कहा यह संख तेरे लिए वरदान तू इसे संभाल के रख और तुझे जो भी इससे मांगना हो मांग लेना वो तुझे मिल जाएगा वह घर आ गया पहले तो बड़ा उत्तेजित रहा घर आती द्वार दरवाजे बंद करके उसने संघ से कहा कि एक महल मिल जाए महल मिल गया हीरे बरस जाएं घर में हीरे बरस गए एक सुंदर स्त्री आ जाए सुंदर स्त्री आ गई फिर धीरे धीरे जब सभी होने लगा तो बड़ा निराश हो गए कुछ बचे ही नहीं करने को आशा करने को नहीं बचा वो जो आशा से आकाश टंगा था बिल्कुल गिर गया ऐसा लगा अब जो कहे वो हो जाता है बड़ी मुश्किल में पड़ गया आदमी आशा में जीने वाला था सत्य में तो जी नहीं सकता था अब ये जो शंख था ये हर चीज को सत्य बना देता था सपने को भी सत्य बना देता था ये बड़ी मुश्किल में पड़ गया बड़ी ऊब आने लगी सुंदर से सुंदर स्त्री भी ऊब देने लगी हीरे जवाहरात पड़े रहते कौन संभाल के रखे क्या करे महल बड़ा था सब कुछ था जो चाहता सब उसी वक्त हो जाता एक दिन एक सन्यासी घर में मेहमान हुआ रात उस सन्यासी ने कहा कि मेरे पास एक संख्या संख अद्भुत है इससे तुम मांगो दस हजार यह फॉरन कहता दस हजार क्या करोगे बीस हजार ले लो ये बड़ा अद्भुत संघ है वह आदमी बड़ा उत्सुक हुआ इस संख में क्योंकि उसकी तो आशा मर गई थी वो जो संख उसके पास था यथार्थ था का वो हर चीज को सत्य बना देता था उसकी आशा मर गई थी उसने कहा संख एक मेरे पास भी जिससे मैं बड़ा उब गया ऐसा करो हम बदलने शंख बदल लिए गए वो सन्यासी आया ही संख बदलने था सन्यासी आते ही इसलिए ग्रस्त के घर संख बदलने नहीं तो किस लिए आएगा सन्यासी को हिमालय पर रहना उसको घर आने की ग्रस्त के क्या जरूरत संख बदलने आता है कुछ है ग्रस्त के पास जो उसके पास नहीं सन्यासी तो लेके कर शंख चल चलता बना इसने अपना नया संख रखा फिर से बड़े उत्साह से कहा दस करोड़ रुपए दे दे उसने कहा दस करोड़ में क्या होगा बीस करोड़ ले ले वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये है संख तो उसने कहा अच्छा बीस करोड़ दे तो उसने कहा बीस करोड़ में क्या होगा चालीस करोड़ ले ले वो महासंख था वो सिर्फ बोलता ही था तुम जितना कहो वो उसे दोगुना करके बोलता था थोड़ी देर में तो उसने छाती पीट ली कि तो मारे गए इस संख देता तो कुछ भी नहीं है वो कहता कि 50 मंजिल का मकान वो कहता क्या करोगे 100 मंजिल का मकान ले लो तुम कहो 100 वो कहता 200 वो संख आशा का संख था कामना का तृष्णा का तृष्णा दुष्पुर है वो कभी भरती नहीं तुम जो मांगो उससे दुगना सपना दिखाती है वो कहता एक स्वर्ग दो स्वर्ग ले लो एक परमात्मा चाहिए हम दो दिए देते मगर देना लेना कुछ भी नहीं सिर्फ कोरी बातचीत थी छाती पीट थी लेकिन अब देर हो चुकी थी तुमने भी सभी ने जीवन के यथार्थ को छोड़कर आशा का संख पकड़ लिया है जीवन का यथार्थ तो देने को तैयार है वो सब जिससे तुम्हारी तृप्ति हो सकती है लेकिन तुम्हारी आशा मानने को राजी नहीं हो। और ज्यादा और ज्यादा आशा का अर्थ है और और और, जितना हो उससे ज्यादा जो हो उससे ज्यादा कुछ भी मिल जाए आशा तृप्त नहीं होती आशा अतृप्ति का सूत्र है इसलिए जब मैं कहता हूं आशा छोड़ दोगे तभी तुम जीवन के सत्य के साथ एक हो पाओगे तो मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ भविष्य की चिंता छोड़ो वर्तमान पर्याप्त जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी फिक्र मत करो जो तुम्हारे पास है वो जरूरत से ज्यादा है जरा उसे भोगो सपने मत फैलाओ सत्य काफी है काफी से ज्यादा है सपने फैला फैला के ही तुम सत्य से वंचित हुए हो हु। तुम मांगो मत जो मिला है तुम उसके लिए अनुग्रहित हो जाओ और तुम्हारी आशा के मिटते ही निराशा भी मिट जाएगी क्योंकि वो उसी की संगी साथी साथ वो जोड़ा है आशा पति हो तो निराशा पत्नी वो साथ साथ उनको अलग कभी किया नहीं जा सकता उनमें कभी तलाक हुआ ही नहीं तो जब तुम किसी आदमी को निराश देखो तो ये मत समझ लेना कि ये कोई त्याग को उपलब्ध हो गया इसने अति आशा की और वो पूरी नहीं हुई इसलिए परेशान बैठा है दुखी बैठा है ये फिर आशा से भर जाएगा जल्दी ही ये फिर भूल जाएगा अपनी निराशा को फिर नई आशा की उमंग ले लेगा जो व्यक्ति वैराग्य को उपलब्ध होता है उसकी आशा निराशा दोनों जा चुकी उसने एक निर्णय उपलब्ध किया है एक सार जीवन का निचोड़ लिया है कि आज और अभी है सब कल कल व्यर्थ है कल कभी आता नहीं इस क्षण तुम पूरे जिलो इस क्षण से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है इस क्षण में सभी कुछ मौजूद है पूरा अस्तित्व इस क्षण में ही मौजूद है इस क्षण में ही सारा विराट मौजूद है सारा ब्रह्म मौजूद है इस क्षण में ही सारे अस्तित्व की सरिताएं गिर रही हैं ये क्षण ही सागर है तुम इसको पूरा जी लो इस जीने से ही तुम्हारा दूसरा क्षण भी निकलेगा इस जीने के ऊपर ही उभरेगा इस जीने से विराट होगा बड़ा होगा गहरा होगा लेकिन आशा के कारण नहीं जीकर उसे निकलने दो दुनिया के दो ढंग हैं या तो तुम जियो और या तुम केवल सपने देखो अधिक लोग सपने देखते हैं और उनसे अगर कहो कि सपने छोड़ दो तो वो कहते हैं आशा से आकाश टंगा है निश्चित उनका आकाश सपनों से ही टंगा है अगर वो गिर गया तो वो कहीं के ना रह जाएंगे वो सोच सोच के ही जीते हैं उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी आदमी को भूख लगी हो और वो भोजन तो न करता हो राजमहल में भोझ चल रहा है उसका सपना देखता ये मरेगा क्योंकि चाहे राजमहल का सपना देखो चाहे कितने ही सुस्वादु भोजन का सपना देखो उससे खून नहीं बनेगा उससे हड्डी नहीं बनेगी उससे ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि मुंह की लार गतिमान हो जाए और कुछ भी ना होगा लार के गतिमान होने से कोई पेट नहीं भरता और भूख बढ़ती है। सुखी रोटी भी पास हो तो सपनों के महोत्सव से और सपनों के बोझ से बेहतर है सूखी रोटी को भी ठीक से पचा लेना उससे खून बनेगा हड्डी बनेगी अस्तित्व को वासना के माध्यम से मत जियो इसे ही मैं सन्यास कहता हूं नहीं कहता कि भाग जाओ संसार छोड़कर संसार को पूरी तरह जियो ध्यान के माध्यम से जियो वासना के माध्यम से मत मचियो वासना का माध्यम आशा के द्वारा चलता है और ध्यान का माध्यम जो है बस उसको ही पर्याप्त मानता है ध्यान संतोष है संतुष्टि है आशा असंतोष है अधैर्य है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 मुसलमान घर में पैदा हुए थे और हिंदू घर में पले तो न तो मुसलमान पूरी तरह आश्वस्त थे न हिंदू दोनों संदिग्ध थे और ऐसे ये बड़ा प्रतीकात्मक है कोई भी संत ना तो हिंदू होता ना मुसलमान हो नहीं सकता संत और हिंदू और मुसलमान बात ही बचकाने लगती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 मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत और भी लोग बुद्ध की हैसियत के हुए हैं बहुत और भी लोग महावीर की हैसियत के हुए हैं लेकिन उनको कोई स्वीकार ना कर पाया क्योंकि लोगों ने कहा था ही क्या नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या तुम पे कुछ था ही नहीं और त्याग कर दिया त्याग में मतलब ही क्या है त्याग है महावीर का देखो कितने घोड़े कितने हाथी कितने रथ जनियों की किताबें पढ़ो तो इतना विस्तार करते हैं हाथी घोड़े रथों का कि जो संदिग्ध मालूम पड़ता है क्योंकि महावीर कोई बहुत बड़े सम्राट के लड़के नहीं थे छोटी सी जमींदारी थी ज्यादा से ज्यादा जिसको आज हम एक जिला कहते हैं बस उतनी हैसियत रही होगी डिप्टी कलेक्टर की हैसियत थी बाप की इससे ज्यादा नहीं वो छोटी सी जायात थी लेकिन जैनियों के शास्त्रों में इतने हाथी घोड़े कि अगर इतने थे तो पूरी जमीन पर वही खड़े रहे होंगे और कोई जगी नहीं बची होगी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 जिंदा रहना शास्त्र के अनुसार मरना शास्त्र के अनुसार शास्त्र तो फांसी मालूम होती तो महावीर पैदा हुए छतरी घर में ऐसे बेटे वो ब्राह्मणी थे लेकिन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मण तो गरीब होगा ही ब्राह्मण धनी नहीं हो सकता क्योंकि धन के लिए जितनी हिंसा चाहिए जितना व्यवसाय चालबाजी बेईमानी चाहिए वो ब्राह्मण के पास नहीं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 कबीर काम करते हैं। और संन्यास थे ये बड़ी अपूर्व घटना है इसलिए कौन इनको पूजेगा सन्यासी समझते हैं भ्रष्ट ग्रस्त समझते हैं पागल क्योंकि ग्रस्तों में भी ठीक नहीं बैठता ये आदमी सन्यासी है ऐसे ही सन्यासी मैं बना रहा हूं वो कहीं भी ठीक ना बैठेंगे ग्रस्त कहेंगे कुछ गड़बड़ हो गए दिमाग फिर गया ये घेरे कपड़े पहन लिए ये क्या भजन कीर्तन हो पूजन में और ध्यान में लगे हो घर द्वार संभालो और सन्यासी कहेंगे ये भ्रष्ट क्योंकि पत्नी बच्चे सन्यासी को कैसे हो सकते और तुम दुकान करते हो ऐसा कभी सुना है कि सन्यासी दुकान करता है कबीर ऐसे सन्यासी से जिसको मैं सन्यासी कह रहा हूँ कबीर दुकान भी करते कपड़ा भी बुनते जुलाहे थे जुले ही रहे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 और ग्राहक जब आता तो उससे कहते कि थोड़ा संभाल के पहनना बड़े बड़े प्रेम से बुना झिनी-झिनी बुनीरी चदरिया राम रस भीनी बुनीरी चदरिया चादर बुनते रहते और राम का धुन चलाते रहते कबीर ने जो कपड़े बुने वो अनूठे उनमें राम का रस डूबा हुआ है और कबीर ने कहा कि ज्यो कि त्यू धरदीनी चदरिया खूब जतन से ओढ़ी कबीर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 कबीर को मानने लगे उस कारण और भी अर्चन हो गई पंडित को ब्राह्मण को छत्री को वैश्य को आने की ऐसा हुआ कि मैं एक गांव में था और वहां रैदास की जयंती मनाई जा रही थी रैदास तो चम्हार थे गांव के चम्हार मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा आप भी चले रैदास पर दो तो शब्द कहते हैं मैं राजी हो गया मैं जिनके घर में मेहमान था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए जैन घर था बड़े संपन्न व्यक्ति थे उनको जरा बेचैनी मालूम होने लगी सांझ को उन्होंने कहा ऐसा है कि मुझे जरा जरूरी काम है और अच्छा तो नहीं मालूम पड़ता है कि आपको अकेला भेजूं क्योंकि चमारों की सभा अब उसमें गांव का प्रतिष्ठित श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो कैसे जाए नगर सेठ वो कैसे जाए चमारों की सभा में और मैं तो कल चला जाऊँगा भाई ये झंझट सदा के लिए पीछे बन जाएगी कि चम्हारों की सभा में गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे जरा जरूरी काम आ गया है आना तो आपके साथ था मैंने कहा आप बिल्कुल फिक्र न करें जरूरी काम मुझे पता है नहीं आया है मगर कोई चिंता की बात नहीं मैं अकेले जाऊंगा जा आपको आने की कोई आवश्यकता भी नहीं नहीं उन्होंने कहा आप बुराना माने आप ठीक कहते हैं कोई काम नहीं आया आपसे क्या झूठ बोलना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 फिर जो सेठ ने किया सेठ क्यों नहीं आया आपको पता है वही कारण मेरा भी मैं ब्राह्मण सेठ तो वैश्य अगर वैश्य नहीं आ सकता तो मैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मण भी कोई साधारण नहीं कानकुब्ज ब्राह्मण पागलों की दुनिया तरह तरह के पागल है कानकुब्ज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 रहता था वर्षों तक वहां नाई सैन्य उत्सव मनाते हैं सेना नाई का कोई जाने को राजी नहीं मैं जब बोलता था तो मुझे कोई दस हजार पंद्रह हजार लोग सुनने आते थे यह सोच के सेना के भक्तों ने सोचा है कि अगर मैं बोलूं सेना नाई पर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 कोई नहीं आया मैंने उनसे कहा वो नहीं आएंगे सेनानाई पे मुझे सुनने नहीं आ सकते तो सेनानाई के पास तो कैसे गए होंगे असंभव और भारत तो बहुत ही ज्यादा अहंकारी मुल्क है तुम कहते इसको धार्मिक हो ये धार्मिक है नहीं इस ज्यादा अहंकारी समाज खोजना संसार में कठिन मैं तुमसे कहता हूं भारत के बाहर ही यह घटना घटी है जिनको तुम धार्मिक नहीं कहते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 इसलिए मैं एक तरफ उपनिषदों पे बोल रहा हूँ कृष्ण पर बोल रहा हूँ लेकिन कबीर को भूलता नहीं बीच बीच में कबीर को ले आता हूँ किसी तरह कबीर और कृष्ण को मिलाना है किसी तरह राजपुत्रों को सूदरों को करीब लाना है किसी तरह सिंहासन और भिखारी को पास ले आना है ताकि हम ये समझ सकें कि सत्य को पाने का कोई भी संबंध